para no, no, no. स्थितियां अपनी लिखी गई जहां असत्य का प्रयोग करना पड़ जाता है, करना पड़ता है उनमें क्या करना चाहिए वो झूठ है नहीं है इत्यादि पिछले दो तो से की स्थितियों की चर्चा कर रहे हैं आज मैं स्थितियां रखूंगा और उसका उत्तर और समाधान धर्म शिक्षकों को देना है जो भी उसमें बोलना चाहे वो हाथ खड़ा करेंगे पहले और जिनको मैं संकेत करूं वो संक्षेप से अपनी बात रखेंगे शिक्षकों के द्वारा हो जाता है तो ठीक है और फिर अन्य गण भी यदि कुछ बोलना चाहेंगे आवश्यकता प्रतीत हुई तो उनसे भी सहयोग लिया जा सकता है पहली स्थिति है मैं अपने पिताजी के लिए जब भी कोई दवाई या कोई चीज उपहार के लिए लेता हूँ तो उनको उसके दाम झूठ बोलकर कम बताने पड़ते हैं क्योंकि दाम सुनकर पिताजी को लगता है कि जैसे पैसे व्यर्थ गवा देता हूं मैं क्या यह झूठ अनुचित है प्रश्न स्पष्ट है स्थिति स्पष्ट है धर्म शिक्षकों में से पहले तो ये उत्तर देंगे कि ये जो झूठ है दाम को कम बताना ये अनुचित है आया नाम है उत्तर आध्यात्मिक दृष्टि से अनुचित है किस दृष्टि से उचित है व्यवहारिक दृष्टि से <laughs> तो आध्यात्मिक दृष्टि कौन सी होती है व्यवहारिक से भिन्न क्या होता है अव्यवहारिक ठीक है ये आदमी बहुत अव्यवहारिक है तो आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे होते हैं? होतेवहारिक होते हैं, <laughs> ठीक है भाई <laughs> व्यवहारिक तो आप लोग हो गए जैसा संसार वाले हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति कैसे हो गए व्यवहारिक है और लोग बोलते भी हैं ऐसा बड़ा अव्यवहारिक व्यक्ति है इसको आज के जमाने की रीति नीति नहीं पता है कुशल नहीं है मेरे पास एक व्यक्ति आए वैसे मित्र थे पहले साथ साथ पढ़े थे तो मैंने वैसे ही सामान्य रूप से पूछा भाई कैसा जीवन चल रहा है बोले हम तो सामाजिक प्राणी है <laughs> मैंने कहा कि मैं असामाजिक प्राणी हूं अब <laughs> तो सामाजिक है तो आध्यात्मिक व्यक्ति असामाजिक प्राणी होता है तो वैसे तो हम भी समाज में ना के वोले रहते हैं देखो तो कितने लोग रह रहे हैं समाज में रह रहे हैं लेकिन वो समाज समाज नहीं है उनके दृष्टि असामाजिक और अव्यवहारिक हमें यहां तात्विक रूप से देखना है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी ठीक है और जो आध्यात्मिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से धर्म सबके लिए है सबके लिए हित कर हित कर एक जैसा है आत्मा सारी एक है उनके लिए हितकार हित कर एक ही जैसा है हाँ सूरत राम जी बोलिए आपने हाथ खड़ा किया था ना हाँ आपका क्या उत्तर है ये उचित है अनुचित है ऐसा करना अनुचित है और कौन है अनुचित है ठीक है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए ये उनके सामने समस्या है पिताजी को देना चाहते हैं भावना गलत नहीं है पिताजी का हित ही करना चाहते हैं किसी को ठग नहीं रहे हैं लेकिन पिताजी का स्वभाव है अब क्या करें जो बोलना पड़ता है ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए यदि आप इसको कह रहे हैं अनुचित है तो ये अनुचित न होकर उचित कैसे बन सकता है पिताजी को देना भी है हमें तो क्या करना चाहिए या पिताजी को देना बंद करें या दें तो कैसे दें क्या उपाय हो सकता है परम शिक्षकों में से सुभाष जी तो बताएंगे नहीं जरूरत तो वो तो पूछेंगे ना दिक्कत तो यही है अगर मूल्य बिना बताए काम चल जाता तब तो हो जाता और आप कह रहे हैं कि महंगी नहीं है पिताजी की दृष्टि में वो महंगी है आपकी दृष्टि में महंगी नहीं हो सकता है लेकिन आप मूल्य बताएंगे तो पिताजी कहेंगे पिताजी मूल्य पूछेंगे तो चुप रह जाएंगे क्या आपका चुप रहना किस बात का संकेतक होगा को तो पता है कि ये बेटा महंगी लाता है और चुप रहा है इसका मतलब सीधा यही है कि ये महंगी लेकर क्या है और कोई अर्थ नहीं निकालेंगे वो तो मूल्य भी बताना होगा हमारे यदि वो पूछते हैं नहीं तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है आप ये कहो कि ये महंगी नहीं है तो मूल्य बताया तभी वो कहेंगे महंगी है तब हम कहेंगे कि महंगी नहीं है ठीक है बीच का रास्ता निकालना चाहिए ये आपने ठीक कहा बीच का रास्ता क्या हो सकता है और विकास देव जी हाँ दिने दिने दिने हाँ था। था। पिताजी कहेंगे कि क्या धन के बारे में मेरे को सिखा रहे हूँ <laughs> से पहले से मैंने कमाना शुरू किया है मैं बोले धन की चिंता क्यों ना करे हमने देखी है जिंदगी कैसे पैसा करके तेरे को पाल पोस के बड़ा किया धन के बारे में कैसे नहीं सुन <laughs> वो तो सुनेंगे नहीं मान लो तो <laughs> सुन ले तो अच्छी बात है समझ जाए तो अच्छी बात है और वो इसको भी मना कर दे तो क्या करेंगे और कौन हाथ खड़ा कर रहे हैं आप जो भी कुछ बताना चाहते हैं प्रमोद जी हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक तो बता देना चाहिए लेकिन समस्या उस ठीक बताने के बाद ही शुरू हो रही है तो पिताजी ठीक बताने फिर डांटेंगे अब क्या स्थिति बनती है जिन्होंने लिखा है या तो वो डांटेंगे या लेने से मना करेंगे आगे मत लाना मेरे लिए या तेरे से नहीं मंगवाऊंगा मैं मैं खुद लेकर के आऊंगा ऐसी कुछ स्थितियां बन सकती है हमारे पिताजी की तरफ से अजमेश जी अच्छा जैसे उदाहरण बताओ क्या हम बोलेंगे में एक बिंदु ये है प्रश्न आपका तो नहीं है ये नहीं है। कि पिताजी को वस्तु महंगी नहीं लग रही बेटे पे विश्वास नहीं है बेटा महंगी लेकर के आया है वो दिक्कत है तभी वो कह रहे हैं ना कि आप चल के आप कुछ देख लो दुकानदार या डॉक्टर के पास चल के <laughs> कि इतने की ही है समस्या थोड़ी सी अलग है अगर ये बिंदु है तो। एक तो है कि वो वस्तु महंगी ही है पिताजी को महंगी ही लग रही है बच्चा तो उतने की ही लेकर के आया बेटा तो जितने की मिलती है और वो ठीक भाव लेके आया है बेटा ठीक भाव लेके आया है लेकिन पिता को महंगी लग रही है एक ये स्थिति है एक ये है कि पिता को बेटे पे है कि भावतोल ठीक कर नहीं करता दो दुकानों पर नहीं जाता क्योंकि तो गया और उसने बोला उतना दिया और लेकर के आ गया ये महंगी लेकर के आता है यानी जितना उचित मूल्य है उससे अधिक देकर के लाता है अगर ये समस्या है तब तो पिताजी मैं इतने की है इतने में ही मिलती है आप चले तो आप भी चल सकते हैं कभी मैं देखभाल करके लाया हूं ये एक उसका संतोष जनक उत्तर हो सकता है पिताजी को तो वो ठीक भाव लाई हुई भी, भी महंगी ही लगती है कि महंगी महंगी चीजें क्यों लेकर के आते ठीक है।, है और बोलिए सामर्थ्य वाला हूँ और मैं ला सकता हूँ आप चिंता ना करें मेरे को मैं खुशी खुशी लाया हूँ कह सकते हैं ये भी कह सकते हैं पर पिता को लगता है कि सामर्थ्य है तो क्या अधिक खर्च करने के लिए पिता तो की पिता भी तो बोल सकते हैं मैं पिता की तरफ से बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए आप उत्तर देते जाओ कि भाई पैसा अधिक है मेरे को पता है बड़ी तनख्वाह है तुम्हारी लेकिन उसका ये मतलब थोड़ा हो होता है कि फिजुल खर्ची है बोलो बाकी अपना रखो काड़े बखत काम आता है पैसा वो तो बोल सकते है अच्छा और जो नहीं बोले वो बोलेंगे कोई बोलिए राजकुमार जी कि तुलना करके कि आपका स्वास्थ्य मुख्य है ये औषधि के लिए हो गया और उपहार भी ये दोनों चीजें इन्होंने लिख रखी है उपहार भी देते हैं तो पिताजी को मूल्य की चिंता है ठीक है तो पिताजी को क्या हम यूं भी कह सकते हैं आपने जो कहा बहुत कुछ कहा और कुछ और बोलना चाहें तो बोलें नहीं तो थोड़ा बहुत मैं बोल देता हूँ से अभी तो धनु शिक्षक ही खूब बोल रहे हैं तो आपको अवसर ही नहीं है वो कभी नहीं बोलेंगे तो देखेंगे विकास देव जी कोई नई बात हो तो महंगाई है ठीक है महंगाई का जमाना है तो आप बताइए ठीक है तो फिर पिता कहेगा कि मेरे उपकार को बात तो ठीक है कि भाई उपकार ठीक है तो मेरा उपकार ये भी चुका दो कि मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मान लो ठीक है ये सब बातें हो सकती हैं किस तरह से वो मान जाएं हमें लगता है कि हम व्यर्थ खर्च नहीं कर रहे हैं व्यर्थ कर रहे हैं और पिताजी इस तरह के शौकीन नहीं हैं उपहारों के उसके तो हमें उनकी बात को स्वीकार करते हुए उनको उस तरह के उपहार नहीं देने चाहिए महंगे उपहार नहीं देने चाहिए पहला तो ये है उनके जीवन के लिए जो उपयोगी है औषधि औषधि के लिए हमारा दृष्टिकोण अलग होना चाहिए और उपहार के लिए अलग होना चाहिए उपहार तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि नहीं भी हो तो भी कोई जीवन नहीं ठीक है दस कपड़े दस जोड़ी कपड़े एक जोड़ी और आ जाएगी तो कोई विशेष अंतर नहीं आने वाला कुछ सजावट का सामान दे दिया ना भी आए तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला दवाई के लिए अलग बात है इन जगहों पर कई बार भाव तोल भी करना पड़ता है पिताजी जब मूल्य की बात कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा भाव तोल कर सकते है उनसे जी आपका स्वास्थ्य अधिक मूल्यवान है या ये पैसा अधिक मूल्यवान है अब पिताजी क्या उत्तर देंगे पिताजी या कोई भी अब मैं होता तो मैं तो मैं भी न्याय वाला हूं मैं ये तो कह नहीं सकता कि स्वास्थ्य कम मूल्यवान है और ये पैसा अधिक मूल्यवान है ऐसा तो नहीं है। एक होता है कुछ बातें हमें ऐसी स्थितियों पर ऐसी स्थितियों में भावना का प्रयोग करके अपना प्रयोजन निकालना पड़ता है ये भावना का प्रयोग करते हैं कई बार लेकिन भावनात्मक शोषण नहीं भावनात्मक शोषण नहीं भावनात्मक शोषण भी किया जाता है भावनाओं को उभार के और शोषण भी किया हम शोषण की तो हमारी भावना है ही नहीं ये प्रश्न करता कि वो तो पिता का भला करना चाहता है के लिए अभी एक शब्द मेरे को आता था अंग्रेजी में अभी लोग बोलते हैं इमोशनल, इमोशनल, इमोशनल ब्लैकमेल नहीं इमोशनल नहीं इमोशनल ब्लैकमेल ऐसा कुछ बोलते हैं आजकल नहीं एक ब्लैकमेल की जगह कुछ और शब्द अभी था शोषण को बोलते हैं नहीं नहीं तो एक्सप्लोरटेशन भी नहीं हाँ होता है वैसे शब्द लेकिन एक शब्द प्रचलित है बहुत लोग आजकल बोलते हैं इमोशनल uh, किसी गाने में भी है शायद ये लोग हैं इमोशनल अत्याचार <laughs> एक आजकल प्रचलित शब्द है कई जगह दूरदर्शन और इस पे भी बोलते ये पता नहीं कहाँ का है ये शब्द आजकल प्रचलित हो गया है हैं गाने, गाने का है ये इमोशनल अत्याचार कभी कभी हम इमोशनल अत्याचार करते हैं हम अत्याचार तो कर नहीं रहे इस स्थिति में जो है लेकिन हम भावनाओं को इमोशनल बात को रख करके अपना प्रयोजन तो सिद्ध कर सकते हैं वो हित के लिए है इसलिए ऐसी जगहों पर हम भावनाओं का प्रयोग कर सकते हैं पहला भावतोल बताया कि पिताजी आपका स्वास्थ्य अधिक मूल्यवान है या ये मूल्यवान है पिताजी आपने मेरे लिए कितना किया है मेरे को आप करने का ही अवसर नहीं देंगे मैं अपना ऋण कब चुकाऊंगा ठीक है ये इमोशनल अत्याचार नहीं अब जो प्रचार की भाषा आजकल जो चलता है मैं तो प्रसंग में शायद बोल दिया ऐसा शब्द मैंने सुन रखा था लोगों के मुख से तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है तो उपाय है झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है हमारे पास कितने उपाय हैं हम कर सकते हैं एक बार कभी मान लो झूठ बोल गया बोला गया अचानक तो पहले से सोच के रख लिया कि अब की बार ऐसा होगा तो मैं ये ही उत्तर दूंगा अब पिताजी उसको उस उत्तर को भी निरस्त कर दें तो फिर तीसरा उत्तर को, कोई कोई उपाय करते रहेंगे झूठ तो से तो बचेंगे और कुछ ना कुछ उपाय करते रहेंगे पिताजी को वो हम चीज भी दे सकें और झूठ भी न बोलना आगे बढ़े दूसरा माता पिता द्वारा मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर कहना कि सब ठीक है माता पिता ने पूछा कैसी तबीयत चल रही है कैसा स्वास्थ्य है बोले सब ठीक है ताकि उनकी भावना को या मन को ठेस ना पहुंचे मन को दुख ना हो इसलिए क्या बोल देते हैं सब ठीक है स्वास्थ्य के लिए भी कह देते हैं घर परिवार कैसा चल रहा है पति पत्नी बाहर रह रहे हैं दूर रह रहे हैं घर पे माता पिता को चिंता है अभी कैसे हो कैसा चल रहा है भले सब ठीक चल रहा है ठीक भले ही ना चल रहा हो झगड़े चल रहे हैं लेकिन सब ठीक चल रहा है उनको चिंता होगी दुखी होंगे वो उनको क्यों दुखी करूँगा भावना तो अच्छी है माता पिता का हित तो नहीं कर रहे हैं लेकिन सब ठीक है ये जो कहा जाता है और भी पढ़ाई कैसी चल रही है माता पिता बच्चे से पूछे जी अच्छी चल रही है जी ठीक चल रही है धंधा कैसा चल रहा है तो माता पिता तो घर पे हैं, दुकान पे कैसा चल रहा है माता पिता को पता नहीं वो पूछे धंधा कैसा चल रहा है ये ठीक है। मैं कहूंगा तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा कोई समस्या होगी मेरे को डांटेंगे तो सब ठीक है बच्चे हैं, बच्चा माता पिता की चिंता करता है और माता पिता किसी एक भाई या बहन के पास रह रहे हैं अकेले रह रहे हैं सब ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है वहां पर वो बेटा भले ही आ, कुछ भी कर रहा हो माता पिता के साथ ढंग से नहीं रख रहा हो लेकिन क्या बोले सब ठीक है एक वो आ, कौन सा एक था बड़ी भावनात्मक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की है बागवान बागवान वो उसमें उनके बेटे कुछ ऐसा ही करते हैं गलत व्यवहार करते हैं लेकिन वो एक दूसरे को क्या बोलते मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ चिंता मत करना वो पति पत्नी एक उन्होंने वो छह छह महीने या क्या ऐसे कुछ कर रखा था एक उसके पास रहेगी तो वो माता पिता को भी बांट दिया था उन्होंने वो साथ नहीं रह सकते थे ऐसा कुछ था तो बोले सब ठीक है सब ठीक है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए क्या झूठ बोलना ठीक है या झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठ बोल नहीं बोलना चाहिए तो कोई उपाय सुझाना पड़ेगा कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा कुछ न कुछ तो बोलना पड़ेगा तो क्या ऐसी स्थिति में झूठ बोलना ठीक है ठीक है तो कोई हाथ खड़ा करें जो कहने वाले हो कि हाँ ठीक है बोलना चाहिए कोई भी नहीं तो ठीक नहीं है और ठीक नहीं है तो क्या करना चाहिए विपिन जी आपसे पूछूंगा और मनोज जी तिवारी जी मनोज जी नाम है ना विनय जी विनय जी तिवारी हाँ आपसे भी पूछूंगा आप लोग चुप हैं बिल्कुल और और तो सब बोल ही रहे हैं बहन जी आ, क्या नाम है कुसुम है शशि जी तो आप लोगों में से कोई बताएंगे तब तक और किसी से पूछता हूं कोई बताएं क्या करना चाहिए अजमेश जी आप तो इसको ठीक बता रहे हैं आपने जो कहा कि ऐसा बोलने से कि सब ठीक है अपने को भी संतुष्टि मिलती है ठीक है माता पिता को भी संतुष्टि मिली हमारे को भी मिली लेकिन ये झूठ है उचित है या अनुचित है आप तो इसको उचित ठहरा रहे हैं ना मैंने पहले पूछा था कि उचित है या अनुचित है उचित वाले हाथ खड़ा करें तो आपने तो नहीं किया था नहीं निवारण कहा हुआ ये आप तो उसी को कह रहे हैं ना कि ऐसा कहना चाहिए नहीं असत्य तो हो गया लेकिन इसको आप उचित मान रहे हैं ना तो अनुचित है तो इसका क्या समाधान समाधान आपसे पूछो तिवारी जी बताइए अगर हम बताएंगे वो कुछ सलाह देंगे उनका अनुभव है यहाँ तक तो ठीक है और माता पिता सलाह दें उस सलाह से बचने के लिए तो व्यक्ति ऐसा नहीं बोल रहा है ये जो बोल रहा है व्यक्ति कि मैं सब कुछ ठीक हूँ क्या माता पिता की सलाह से इतना त्रस्त हो चुका है कि जब देखो तब सलाह देंगे कुछ पूछो तो सलाह देंगे <laughs> ये खाना वो नहीं खाना ये करना उस सलाह से परेशान होकर तो ये मना नहीं कर रहा है व्यक्ति क्यों मना कर रहा है इस परिस्थिति को देखो कि मेरे ये बताने से माता पिता को दुख होगा ठीक है हमारे बताने से माता पिता को जब दुख होता हो उस परिस्थिति में हमें किस ढंग से बताना चाहिए क्या ये झूठ बोल देना चाहिए अथवा दूसरे ढंग से बताना चाहिए सलाह की बात छोड़ दो कोई बात नहीं विपिन जी थोड़ी देर में आऊ आपके पास में तब तक उनसे पूछ करके आ जाता हूं हाँ मीना जी हैं? अभी ठीक हो तो वो तो वही बात होती, रही ये ये तो आपने समर्थन कर दिया उसका, इन्होंने कहा सब ठीक है या अभी ठीक हो तो वो तो एक ही बात हुई उसमें वही पर वही दोष बताइए छोटी मोटी बात है तो छोटा मछा है ज्यादा चिंता की बात नहीं है बस थोड़ा जुखाम हो गया था बुखार 506, 105, 106, 105, 6 है और कह नहीं बस थोड़ा सा बुखार आ गया था टीबी हो गई है बस थोड़ी सी खांसी हो गई थी उल्टी उल्टी <laughs> दस्त हो गए खूब बस थोड़ा पाचन थोड़ा पाचन ठीक नहीं है खूब कुशीदस्त हो गए पर चिकित्सा से आना पड़ा तो क्या ये भी झूठ झूठ में।, में नहीं आएगा झूठ में नहीं आएगा ये बताइए आप बताइए सूरत राम जी आप बताइये थोड़ा शब्द लगाया तो पूछेंगे क्या नहीं है ठीक है हम उनको कुछ सलाह मशविरा ही कर सकते हैं आश्वस्त ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते और कई बार छोटी मोटी चीजें होती हैं, यानी छोटी मोटी ऊंच नीच तो सबके साथ होती रहती है ठीक है तो क्या उत्तर देना होता है तो सब ठीक है की जगह सामान्य रूप से सब ठीक है एक उत्तर दे सकते हैं, सामान्य रूप से विशेष रूप से अगर आप पूछोगे तो थोड़ा ऊंचा नीचे हो रहा है लेकिन सामान्य रूप से ठीक है तो कोई चिंता की बात नहीं हाँ और कोई गंभीर बात है तो बता देना चाहिए माता पिता को उसमें आप इससे संबंधित एक बात देखेंगे कि माता को या किसी को हार्ट अटैक हो गया परिवार में अब बच्चे को बताना है या पिताजी को हार्ट अटैक हो गया माता को बताना है उन्होंने माता को बताया तो माता भी बहुत दुखी हो जाएंगे नहीं बताते दुर्घटना हो गई है आदमी मर भी गया और घर पे क्या बताते हैं वो तो थोड़ी सी कुछ लग दुर्घटना हो गई है चिंता करने की कोई बात नहीं है अभी सबको पता है कि ऐसा प्राय करते हैं पता है ना सबको ऐसा कोई मर जाता है कोई मर भी गया मान लो दुर्घटना ऐसी हो गई बहुत चोट आ गई तो सब क्या सोचते हैं कि हम जो का तू बता देंगे तो उनको बहुत दुख होगा एकदम पहले थोड़ा बताते हैं कि घटना हो गई है कुछ लेकिन चिंता मत करो कुछ धीरे धीरे आगे पहुंचते हैं हाँ थोड़ा ज्यादा हो गई थी पर आ रहे हैं आप कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं और घर पर क्या पहुंचती है लाश पहुंचती है ये घटनाएं हम देखते हैं अब जिन्होंने ये घटना देख ली है अब उनके परिवार वाले की किसी की दुर्घटना हो गई तो वो कहेंगे कि कुछ ज्यादा चोट तो नहीं लगी नहीं बस थोड़ी सी हुई है अब वो क्या समझेगा वास्तव में थोड़ी ही हुई हो और हम कह रहे हैं कि बस थोड़ी सी लगी है थोड़ी सी दुर्घटना हुई है चिंता की कोई बात नहीं है इस शब्द का वो क्या अर्थ लेगा जिसने ये देख रखा है कि लोक व्यवहार में इसको ऐसा उपाय किया जाता है अब क्या होगा उल्टा नहीं है लेकिन फिर भी वो उल्टा सोचेगा इससे क्या फायदा हुआ ऐसे व्यवहार से नहीं ना हम ऐसी चीजों को ध्यान नहीं देते और उसके दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा होते आप चिकित्सक के पास गए तो बोले जी क्या हुआ बोले कुछ नहीं आप चिंता मत करो बस आप आराम करो बता भी नहीं रोग क्या है बोले डॉक्टर ने नहीं बताया बोले इसको कैंसर हो गया है बताएंगे तो ये दुखी हो जाएगा इसको एड्स हो गया है बताएंगे तो ये घबरा जाएगा इत्यादि इत्यादि तो डॉक्टर कभी नहीं बताता है तो लोग क्या समझते हैं कोई जरूर बड़ी बीमारी है अपने को बड़ी बीमारी लग रही है बड़े परेशान है डॉक्टर के पास गए डॉक्टर ने कहा कुछ भी नहीं है, आप चिंता क्यों कर रहे नहीं होगा तो हम जब जब ऐसी स्थितियों में झूठ बोलते हैं यह मान करके कि दूसरे को कष्ट नहीं होगा लेकिन इस व्यवहार से लोगों में अविश्वास हो जाता है आगे के लिए समस्या होती है इसलिए अपनी तरफ से हमें अपनी ठीक बात रखनी चाहिए उचित चीज बताते हुए भी उसको आश्वस्त करना चाहिए ठीक है कोई बात नहीं यह डॉक्टर कह रहा है कि कैंसर की संभावना है देखेंगे परीक्षण करेंगे और उपचार करवाएंगे इत्यादि जो भी कुछ है हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे अच्छे से अच्छा करेंगे ऐसा कहके और आश्वस्त करना चाहिए लेकिन इन स्थलों पे झूठ नहीं बोलना चाहिए और माता पिता के संदर्भ में भी जो है कई बार बाद में पता लग जाता है बोले तो उसको तो चिकित्सालय भर्ती कराना पड़ गया था हॉस्पिटल में भर्ती रहा था इमरजेंसी में और बोले की सब ठीक चल रहा है माँ को चिंता न हो जाए तब बाद में किसी मित्र ने बता दिया और कुछ हो गया और घर पे पहुंचे तो बोले कि इतने दुबले कैसे हो रहे बोले जी कुछ हो गया था धीरे धीरे बाद में बात बताई तो माता पिता को अविश्वास हो जाएगा आगे से कभी पूछेंगे बच्चा कहेगा कि सब ठीक है तो माँ क्या सोचेगी पिताजी क्या सोचेंगे कि तो वास्तव में ठीक है या नहीं है तो क्या नहीं मैं सच्ची कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है वो कई कई बार बोलना पड़ता है आगे चले आपको विपिन जी बोलेंगे कुछ इसमें आगे बोलना है आप ध्यान रखो तीसरा है करने की इच्छा ना होने पर भी झूठ बोलकर टाल देना जैसे कि गाना गाना हो कहीं गीत गाने का आग्रह किया मित्र के विवाह में आने के लिए आग्रह किया तो इच्छा है नहीं लेकिन झूठ बोल करके टाल दिया कि भाई जो भी आज गला खराब है आज घर पे काम है आ नहीं सकता इत्यादि कोई बहाना बना करके मना करा कर दिया ताकि उसका दिल ना दुखे उचित है अनुचित है विपिन जी उचित है अनुचित है अनुचित है।, है क्यों अनुचित है ये झूठ बोलेंगे तो जोर से बोलो जोर से बोलो हमें पाप क्यों लगेगा पाप तो तब लगता है जब हम दूसरे को दुख दे रहे हो मैं मना कर दूंगा सीधे सीधे तो दूसरे को दुख होगा ठीक है मैं कोई कारण बता दूंगा तो वो सोचेगा कि हाँ भाई कुछ कारण है चलो मजबूरी है इसकी लेकिन अगर मैं सीधे सीधे कह दूंगा कि नहीं मैं आना नहीं चाहता हूँ आपकी शादी में मैं गाना नहीं चाहता हूँ तो उसको दुख होगा ना कारण बताएंगे तब तो ठीक है कारण मतलब बहाना बताएंगे जो कारण नहीं है वो बताएंगे ना ये बहाना ये प्रश्न तो इस स्थिति में है अगर हम सीधा सीधा कर देंगे तो उसको दुख होगा इसलिए बहाना बनाएंगे तो दुख नहीं होगा तो ऐसा बोल ना ठीक है ना नहीं है क्यों नहीं है मैं ये पूछ रहा था आपसे ये अनुचित क्यों है प्रमोद जी क्यों अनुचित है ये ये क्यों अनुचित है तिवारी जी अनुचित क्यों है ये बताओ आप उपाय बता रहे हो कि भाई ये नहीं हो तो ये कह देना चाहिए अनुचित क्यों है ये अनुचित क्यों है सुभाष जी जो मन में है वो बाहर नहीं ठीक है एक एक तो हमारा झूठ हो गया ठीक है लेकिन हम हम दूसरे का हित तो नहीं कर रहे है न कुछ तो नहीं नहीं तो तो <laughs> यही रास्ता बसता है <laughs> <risos> Isso. E táอนุचित बता रहा आज वैसे जी। करना क्या चाहिए करना ये ये सकते सकते हैं हैं फिर एक कारण है तब तो बात चली जाएगी वास्तविक कारण हो तब तो ये प्रश्न ही नहीं उठेगा ये प्रश्न कहां पर है कारण कुछ नहीं है मैं जाना नहीं चाहता हूं और कोई जो उचित कोई कारण है वो कारण बताना भी नहीं चाहता हूं मैं तो बहाना बना करके कुछ मना कर रहा हूं उसको झूठा बहाना बना रहा हूं झूठा कारण दे रहा हूं वो ये बात है सूरत राम जी बोले तो ऐसी क्या मजबूरी क्या मजबूरी वो पूछेगा जो निकट होगा वो तो कहेगा भाई तो काम है तो बाद में कर ले कुछ ना कुछ कहेगा अब वो कुछ न कुछ, कुछ बताना पड़ेगा क्योंकि तो इसे भी ये बता क्यों बता रहा है ऐसा कारण बताएगा जिससे कि वो कुछ बोल ना सके विकास देव जी प्रयास करू ये मचारी जी कह रहे हैं ये भी तो बहाना है ये झूठ है या नहीं है झूठ है झूठ है या नहीं है देखो मन में तो ये निश्चय कर रखा है कि मेरे को नहीं जाना है निश्चय तो यही है ना जिस जिस स्थिति में आप बोल रहे हो उसमें मन में क्या है नहीं जाना है लेकिन उसको कहना मैं प्रयास करूंगा अब नहीं कहे वो तो ये तो कह नहीं सकता कि आपने वचन दिया था और नहीं आए मैंने वचन थोड़ा दिया था कि आऊंगा ये थोड़ा ना कहा था कि आऊंगा मैंने कहा था प्रयास करूंगा तो पूछ सकता है आपने क्या प्रयास किया <laughs> क्या प्रयास किया <की? laughs> प्रयास तो कुछ हुआ नहीं ये प्रयास वाला वाक्य भी झूठ बोलने का एक तरीका है प्रयास करूंगा प्रयास करूंगा मीना जी सोचूंगा अच्छा और सोचेंगे क्या वास्तव में <laughs> आने के लिए सोचू विचार करूंगा अभी तो सोच रखा है अंदर <laughs> ये भी तो झूठ हो गया तो देखिए दो बात है यहाँ तो कुछ भी बहाना करेंगे तो झूठ बोला जाएगा कारण है नहीं तो या तो समर्पण कर देना चाहिए चले जाना चाहिए भाई तो इच्छा का ही तो विघात होगा तो मेरी इच्छा नहीं है समय नहीं है नहीं है पर फिर भी चलो दोस्त के खातिर चले गए कोई बात और या फिर स्पष्ट मना कर देना चाहिए स्पष्ट मना करते जी मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा नहीं आना चाहता अभी ऐसा कारण ना बता करते अच्छा, कारण तो है हम आना नहीं चाहते हैं, इसका कारण तो कोई ना कोई अवश्य है कुछ कारण ऐसे होते हैं जो हम बताना नहीं चाहते उसको मैंने भी उसको अपनी शादी में बुलाया था वो आया ही नहीं था मेरे भाई की शादी थी उसने बहना कर दिया था मेरी वो बात नहीं मानी थी उस दिन उसने मेरे को ऐसा बोल दिया था थोड़ा मन में खटास बने वैसे तो मित्रता है लेकिन थोड़ा सा अंतर ही अंदर खिंचाव है तो अच्छा नहीं लगेगा अथवा उसके मित्र वो भी हैं जो मेरे शत्रु हैं कोई ऐसे व्यक्ति सकते हैं ना वो वहां आएगा उससे हम सामना नहीं करना चाहते वो आएगा या जिसकी नजरों में हम सामने नमस्ते करना पड़ेगा, उसको हाथ मिलाना पड़ेगा उससे वो मिलना नहीं चाहता वो नहीं आता तो शादी में चला जाता है उसके कारण नहीं जाना चाहता लेकिन ये कह नहीं सकता कि वो आ रहा है इसलिए मैं नहीं आऊंगा या तो वो नहीं आए तो मैं आऊंगा ऐसा तो कह नहीं सकता है इसलिए ऐसी और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं तो कुछ सामाजिक कार्य होते हैं कई बार ना चाहते हुए भी या तो कर लिए जाते हैं कुछ दूसरा उपाय हम ढूंढ लें अपना और नहीं तो स्पष्ट मना करते हैं और कोई उपाय नहीं गाने की इच्छा ना होते हुए भी गाने का और नाचने का कहते हैं ठीक है थोड़ी हंसी तो थो उड़ेगी कोई बात नहीं <laughs> गाया नहीं जाता कुछ हंस लेंगे लोग नाचना नहीं आता कुछ हंस लेंगे लोग हंसने तो कोई बात नहीं अगला एक बार रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था मेरा आरक्षण था परंतु परिचय पत्र मेरे पास नहीं था निरीक्षक ने इसके लिए 800 रुपए मांगे तो मैंने कह दिया मेरे पास नहीं है आठ सौ मेरे पास नहीं है रुपए थे लेकिन कह दिया मेरे पास आठ सौ नहीं है तो ये असत्य है असत्य है ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए क्या उपाय हो सकता है कौन बताएंगे आप बताएंगे हथ खड़ा कीजिए हाँ प्रमोद जीदा तो तो रसीद कटा देनी चाहिए उसने 800 रुपए मांगे या तो रिश्वत के मांगे ये तो इसमें स्पष्ट नहीं है या तो उचित दंड बनता था और उसका तो वो तो बना करके देता रसीद बना के देता तो रसीद कटवा देनी चाहिए यही उपाय है वहां पर झूठ बोलने के से बचने के लिए पैसे दे दिए और पर 800 रुपए वो देना नहीं चाहता है उसे लगता है कि 800 रुपए का मूल्य अधिक है और 800 रुपए दिए तो अधिक हानि होगी और ये झूठ बोल दिया तो हानि नहीं होगी वो तो थोड़ी सी हानि है झूठ को गलत भी मान रहा हो लेकिन थोड़ा सा झूठ बोलना उससे मेरा क्या गया जवान जवान भी कुछ घिसी तो है नहीं कुछ भी नहीं गया मेरा तो झूठ बोलने से 800 रुपए तो काफी होते हैं हाँ तो इस इसमें भी झूठ बोलना होगा झूठ से बच गए झूठ से बच गए ऐसा ना झूठ से बचने का ही तो उपाय बताया आपने ये नहीं पैसा, है। पैसा मुख्य है पैसा मुख्य होता तो फिर तो 200 रुपए भी क्यों थे ये तो और सस्ता उपाय था ना मेरे पास है ही नहीं 800 के 800 बच गए और यदि 200 रुपए देके पिंड छुटाते हैं ये उचित है अनुचित है दूसरी बात आएगी फिर आएगी और अजमेर जी क्या आप इस स्थिति से परिचित नहीं हैं। वहां दंड के रूप में रहते हैं वो तो किस नाम के मांग रहा है अपने का मेरा नाम देख लो वो देख लो वो सब ठीक है टिकट भी है हमारे पास में परिचय पत्र नहीं है टिकट भी है तो नाम लिखा है सब कुछ है हमने पैसे भी भर रखे हैं। उसके बाद भी आजकल ये अनिवार्यता की हुई है और वो नहीं होने पर बिना टिकट माना जाता है और बिना टिकट माना जाता है तो जो दंड बिना टिकट वाले के लिए होता है यात्रा का मूल्य जितना शुल्क है वो और दंड अतिरिक्त आत, वो देना पड़ता है ये आजकल नियम बना हुआ है तो किस बात के किस नाम के मांगते नियम है ये आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए अनावश्यक अवंछनीय इधर उधर टिकट दे, दे देते हैं उसको रोकने के लिए ऐसे कई कारण है लोग गलत उपाय का उपयोग करते थे उससे रोकने के लिए आजकल अनिवार्य कर दिया है और रहना ही चाहिए परिचय पत्र मूल रहना चाहिए ये अनिवार्य है आज सुरक्षा के लिए अनिवार्य है रिश्वत का रिश्वत दे देनी चाहिए नहीं उनसे पूछना चाहिए कि कितना कितना इसमें करना होगा तो पूछ सकते हैं कि रसीद देंगे आप हमारे को तो बोले ठीक है आप रसीद बना दीजिए जो भी है जो भी उचित है वो बना दीजिए सुबह से जितना कम कम सुभाष जी हम्म ठीक है एक प्रार्थना भी कर सकते हैं और वो कहेगा कि चलो ठीक है सौ रुपए दे दो वहां तो जो पैसे कटने हैं वो तो पूरे ही कटने हैं वहां कम नहीं हो सकते तो कम का तरीका तो ये है कि ठीक है आप 800 नहीं चलो चलो दो दे दो चार, चार सौ आप रखो 400 मैं रखता हूँ 400 मेरे को दे दो 400 आपके हो गए नहीं तो 800 सौ लगते तो वो तो बिना रसीद के देगा फिर जो उचित है जो नियम हम देख लें हमें पता होना चाहिए नियम क्या है हाँ जी तिवारी जीत भुगतना चाहिए जिंदगी पर ध्यान रहेगा जिंदगी पर ध्यान रहेगा अभी की घटना है कुछ दिनों पहले की महीने डेढ़ महीने पहले की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन उनकी धर्मपत्नी क्या नाम है गे गे गे गे। हिलरी क्लिंटन विदेश मंत्री रही है अमेरिका की अभी नहीं है संभवतः पहले थी वो किसी सम्मेलन के लिए इंग्लैंड में गई उनकी गाड़ियां होंगी जो भी और उनके चालक ने उस वाहन को एक जगह खड़ा कर दिया और शुल्क नहीं लिया उसका टिकट जो लेते हैं पर्ची कटवाता है वो नहीं दी और उनको छोड़ के वो तो चली गई वो तो वैसे तो कर्मचारियों को देखना था पर वो करके वो अंदर चली गई जब बाहर आई तो, तो वहां पर वो टिकट चिपका हुआ था वहां फाइन का जो जो नियम है वहां पर वहां जो आरक्षी जो सुरक्षा वाले होते हैं उन्होंने उस पर वो लगा दिया आपको इतने रुपए देने वहां नहीं देने होते वो फिर कार्यालय में जा करके चुकाने होते ऐसा कुछ है इंग्लैंड में पता नहीं कितना दंड था उसमें बहुत ज्यादा दंड था ऐसा उनको देना कुछ नहीं छोड़ते ऐसा होता है तो दे देना चाहिए उचित तो ये है कभी कभी फंसते है ऐसे में अपनी एक घटना बताता हूँ मेरे ख्याल से लगभग बारवे की होगी बीस साल पहले की घटना है और तो जामनगर में पढ़ता था उस समय तो एक बार रेलवे स्टेशन पर गए बताया था मैंने कभी नहीं बताया होगा नहीं नहीं वो अलग थी ये मेरे ख्याल से मैं पहली बार बता रहा हूँ किसी को भी शायद पहली बार बता रहा हूँ या उस समय किसी मित्र को बताई होगी तो वैसे तो मैं प्लेटफॉर्म टिकट लेकर के जाता हूं लेकिन उस दिन में कुछ जल्दी में या क्या था मैं वैसे ही चला गया किसी को छोड़ने जाना था साथी को उनको बैठा करके और मैं बस बाहर निकलने लगा वो गाड़ी आ गई उनको बैठा के मैं बाहर तो वहीं उसने मेरे को रोक लिया प्लेटफॉर्म का नहीं बगल में खड़े हो जाए खड़े हो गया तो बोले कि आपका शुरू दंड लगेगा मन ठीक है दे दीजिए लगा दीजिए बोले ये रेलगाड़ी जहां से चली थी वहां से यहां तक का टिकट लगेगा आपका भई ये जो निकल कर के आ रहा है व्यक्ति ये इस रेलगाड़ी से निकल के आ रहा है या यहीं से प्लेटफार्म के लिए गया था ये थोड़ा पता होता है तो रेलवे का क्या नियम है जो गाड़ी आई है वो गाड़ी जिस स्टेशन से चली थी वहां से लेके यहां तक का और अतिरिक्त शुल्क अलग नहीं एसी का तो फिर क्या लगेगा एसी में तो वह घिसने ही नहीं, नहीं देते आरक्षण वाला नहीं सामान्य नहीं स्लीपर नहीं सामान्य बैठने का शुल्क लगेगा मेरे को जैसा ध्यान है उस समय क्योंकि आरक्षण का तो लग ही नहीं सकता आरक्षण वाला होता तो टिकट उसके पास होता ही तो सामान्य जो टिकट होता है उसका जहां से बैठे हैं वहां से कभी हम बीच में बैठे हैं और निकलते हुए पकड़ लिया तो भी वो ये नहीं पूछेगा आप कहा से गए हो बैठे हो हम कह तो वहां से बैठे थे बोले कहीं से भी बैठे हो नियम क्या है जहां से गाड़ी चलेगी क्योंकि हमें क्या पता आप बीच में से बैठे हो कहा से बैठे हो जो आप बिना टिकट आ सकते हो तो झूठ भी बोल सकते हो यहाँ पर आप पे तो विश्वास तो है नहीं तो रेलवे का नियम है वहां से बोले वहां से लगेगा और इतना वो शुरू मैंने कब बना दो वो मेरे को बार बार देखे हूँ मैंने एक बार भी मना ही नहीं किया उसको वो कहे कि ये लगेगा मैंने कहा बना दो वो मेरे देखे बोले अच्छा चलो ट्र खड़े फिर थोड़ी देर बोले टिकट बनाए बना दो टिकट काट दू मैंने कहा रसीद काट दो और फिर भी नहीं काटे वो <laughs> <laughs> <laughs> क्योंकि प्लेटफॉर्म के लिए वैसे पूछा उसने मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ मैं आया था छोड़ने के लिए आया था जा रहा हूँ कोई सामान भी था नहीं मेरे पास में कि यात्री हो तो कुछ सामान तो हो। खाली हाथ था वैसे वो नहीं माना वो देखते रहे रसी नहीं काटे वो वो खड़े मैंने कहा ठीक है बोले बैठ जाओ बैठा लिया वो दूसरे लोग आ रहे है जा रहे है उनकी टिकट देखता रहा मैं बैठा रहा <laughs> फिर बोले की आपको इतने पैसे लगेंगे मैंने कहा काट दो और फिर भी नहीं काटा उसने बोला कि चलो इधर आओ अंदर वहां कमरे कमरे में ले गए अधिकारियों के पास ले गए कर गए बोले बोले कुछ उसने पैसे भी चाहते थे वो मैंने कहा कि नहीं जितना बनता है उतना काट दो बोले बहुत ज्यादा लगेगा आप कम में हो जाएगा मतलब जितना लगता है उतना काट दो अर्थात वो मानते नहीं है ऐसे वो खुद कोशिश करते हैं कि ये सौ दो सौ दे, दे दे और चला दे फिर उसको तो मजबूरी से काटना पड़ा टिकट उसको काटना पड़ा जितना था उतना काट लिया उसने मेरा वहां से लगाया जहां से मेरी गाड़ी चली थी और जो शुल्क था वो का जो नियम है जो लगाना है वो आप लगा दो काट दो एक हमारे चालक कई बार यू करते हैं चालक होते हैं ऐसे ड्राइवर गए और छोड़ने के लिए गए तो उनसे पूछते हैं कई बार वो टिकट ले, लेते नहीं है ऐसे ही चलता है शहरों में प्लेटफॉर्म टिकट लिया था नहीं लिया था क्यों नहीं लिया बस वैसे ही छोड़ने गया था वैसे ही अब क्या करें तो वैसे तो जो दंड होता है वो जो दंड तो होता ही है अगली बार दो टिकट लेना एक बार उस बार का पहले बार का और इस बार दो टिकट लेना को पढ़ देना बस उतना तो कम से कम करो एक और विषय लेते हैं और फिर समाप्त करते हैं एक व्यक्ति से कुछ ही दिनों पहले परिचय हुआ था परंतु उसने कुछ समस्या बताकर दस हजार रुपए मांगे अच्छी तरह न जानने के कारण कह दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है ठीक कहा गलत कहा गलत कहा विपिन जी बताएंगे है? सही कहा अच्छा क्यों सही कहा ये तो ठीक है कि अनजान व्यक्ति को हम कैसे दे दे यानी उसने नहीं दिए वो तो ठीक है अनजान व्यक्ति को हम नहीं दे सकते विश्वास नहीं हो सकता यानी थोड़ा ही परिचय है उसका हमारा नया नया परिचय है कैसे डूब भी सकते हैं? लेकिन समस्या ये है उसने क्या बोला मेरे पास रुपए नहीं है ये सच है या झूठ है झूठ है तो ये उचित है या अनुचित है हम इसमें तो ये उचित जैसे इन्होंने कहा उचित है ऐसा उचित समझते हैं ऐसा और कोई बताएंगे विकास अनुचित है क्यों अनुचित है संस्कार पड़े तो क्या हमें रुपए दे देने चाहिए साफ साफ मना कर देना चाहिए साफ साफ मना कर दिया तो मित्रता टूट जाएगी परिचय जो अभी अभी हुआ है तो कर सकते हैं लेकिन ये कठिन हो जाता है बहुत धर्म संकट होता है और वो कहेगा कि आपको मेरे पे विश्वास नहीं है क्या तो मैं आपको अवश्य दे दूंगा मेरे को बहुत मजबूरी है ये सब बहुत सारी चीजें आती हैं प्रमोद जी मैं नहीं दे सकता आपको ठीक है ये कह सकते हैं उससे कुछ कटुता आए थोड़ा दूर हो तो हो, अब उसकी इच्छा है ठीक है और कोई सत्यवत जी इन्होंने इसकी जगह एक दूसरा वाक्य कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है इसकी जगह कहा कि अभी मैं देने की स्थिति में नहीं हूं अभी मैं आपको भी बोल दो अभी मैं आपको देने की स्थिति में नहीं हूं इस वाक्य का क्या अर्थ लेगा वो ठीक कुछ भी ले तो एक होता है कि हम द्वि अर्थी वाक्य बोलते हैं इससे इसका एक अर्थ तो यही है नहीं इसका पहला अर्थ यह है कि मेरे पास देने के पैसे नहीं है जो ये कहा है कि मेरे पास रुपए नहीं है बिल्कुल यही अर्थ इससे भी आएगा कि मैं आपको देने की स्थिति में नहीं हूं हाँ आपको अच्छा ठीक ऐसा स्पष्टीकरण अगर कर दें कि मेरे पास पैसे तो हैं लेकिन मैं आपको देने की स्थिति में नहीं हूँ यानी मेरे को वो पैसे कहीं और जगह लगाने तो नहीं।, नहीं एक अर्थ ये आ, आ सकता है न ये कहना तो बहुत प्रबल हो जाएगा कि आप पे विश्वास नहीं है मैं आपको देने की स्थिति में नहीं हूं कई जने बोलते हैं मैं आपको देखे मैं आपको नहीं दे पाऊंगा वही अर्थ है हैं तो पैसे तो हैं लेकिन मेरे को क्षमा करें मैं आपको नहीं दे पाऊंगा मेरे को क्षमा करें मैं आपको नहीं दे पाऊंगा इस तरह से कुछ हम बोल सकते हैं जिससे कम से कम क्षति हो जितेंद्र जी प्रक्रिया अगर हो सकती है कहना कि भाई आप कुछ गिरवी रखो कुछ सामान रखो तो मैं दे देता हूँ तो ये भी अविश्वास वाली बात होती है बोले दस हजार ही तो है आजकल दस हजार की क्या कीमत ठीक है।, है तो इतना रखें हाँ अजमेर जी ले लेना चाहिए और ये समस्या परिचितों के साथ भी बहुत आती है ये तो अपरिचित था नया नया परिचितों के साथ ये बहुत बड़ी समस्या होती है वो परिचित पैसे मांगते हैं उनको कभी आवश्यकता कभी लाखों भी मांगते हैं दस हजार नहीं और होते हुए उनको पता है कि इनके पास पैसे हैं और फिर मना करो और मना करो तो हमेशा के लिए संबंध टूट जाता है तो छोटा मोटा होता है तो कई बार तो देना होता है और ये सोच करके दे देते है कि नहीं आए तो नहीं आए बस मैंने तो दे दिए इसको अमोल जी आप क्या उत्तर देंगे नहीं देने चाहिए कहना क्या चाहिए क्या कह करके मना करोगे नहीं परिचय तो कुछ तो हो चुका है इन्होंने लिखा है और जो परिचित हो उसको क्या करोगे उसको दे, दे देने चाहिए देना चाहते नहीं है देना चाहिए चलो ये एक उपाय है और उसने हमने कई बार कईयों को दे रखे है और पैसे अटके हुए हैं कई बार एक कहावत भी है इस तरह की कि, कि जिससे शत्रुता बनानी हो जिस मित्र को शत्रु बनाना हो उसको पैसे उधार दे दो। कि वो ले तो पैसे उधार दे दो आपका मित्र भी शत्रु बन जाएगा शत्रु बनाने का काम है क्या कहावत है इसके लिए इसी भाव को बोलते हैं ना क्योंकि जिसको हमने उधार दिया जो ईमानदार है वो यथा समय दे देंगे कृपा मानेंगे ठीक है नहीं तो सामान्य व्यक्ति क्या करेगा वो तो देगा नहीं समय पे देगा नहीं दे नहीं पाएगा और फिर वो मुं छिपाता फिरेगा हमारे सामने नहीं आएगा हमसे मिलना बंद कर देगा दूर दूर रहेगा फिर हम पूछेंगे तो कुछ बहाने बनाएगा और फिर बार बार पूछो बोले कि क्या पीछे पड़ गए मेरे दे दूंगा ना बाद में क्यों इतने पीछे पड़ गए मेरी मजबूरी नहीं दे पा रहा हूं और फिर कहो तो लेने जाओ तो फिर झगड़ा तो जिस मित्र को शत्रु बनाना हो तब तो उसको उधार दे दो आप तो नहीं चाहता या तो या तो ये कह करके दे दो ये मान करके दे दो कि मैं उधार नहीं दे रहा हूं इसका वो भले ही कह रहा है कि उधार दे रहा हूं उधार ले रहा हूं और मैं दे दूंगा हम क्या सोच करके दे रहे हैं मैंने इसको दे दिए और भूल जाना है वो देगा तो ले लेंगे नहीं दिए तो नहीं दिए मित्र ही तो है मित्र है तो ठीक है काम में आ जाएंगे तो उसके आ जाएंगे कोई बात नहीं मेरे मित्र के काम आ जाएंगे उसको उधार को उधार ना समझे मन में आ गया तो ठीक है नहीं आया तो भी अपना व्यवहार यथावत रखें दान समझ ले सहयोग समझ ले जो भी है क्योंकि परमात्मा के यहाँ तो हमारा खाता बना हुआ है हमने उसको दिए हैं और उसने लिए हैं और हमारे को हो जाएगा यदि कभी कोई ऐसा करता है तो तो ठीक है बस इतना रखते हैं बहुत समय हो गया कल जिन्होंने दंड लिया था पैसे